We can't stop the rain. आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दिगंबर जी जो एमडी होम्योपैथी में किया हुआ है और आप सभी उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं और उनसे कुछ विशेष अपने बीमारियों के बारे में अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर दिगंबर जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में थैंक यू दिगंबर जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जनरली हम लोग को फिट रहने के लिए किस तरह की बातें हमारे लाइफ में होनी चाहिए थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमको सदा फिट रहने के लिए कोई भी आयु हो हर आयु में रोज़ सवेरे जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है सूरज निकलने से पहले उठना और रोज़ सवेरे कम से कम एक किलोमीटर का वॉकिंग करना भी बहुत ज़रूरी है बाकी जो अगर कुछ योगासन प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी अच्छा है कोई यंग है यूथ है तो वो जिम भी में जाते हैं तो भी वो स्वास्थ्य लाभ के लिए अच्छा है और हमारी लाइफस्टाइल में जो खान पान की है उसकी भी बहुत संभाल रखनी पड़ती है जी। और ज़्यादा जंक फूड न खाए हेल्दी फूड खाए हेल्दी अर्थात कम से कम एक बार सवेरे भोजन में कम से कम एक कटोरी सलाद तो ज़रूर ले थोड़ा एक दो चम्मच अंकुरित जो मूग मेथी या कुछ होता है ऐसे धान्य दा, उनको यू, यूज कर सकते हैं और हेल्दी फूड लेने से हमारी स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा हमारी लाइफ भी ठीक रहेगी और रात को बहुत देर से भोजन नहीं करना है नहीं। रात को कई लोग हैं नौ बजे दस बजे भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य का नियम ये है कम से कम खाने आ, सोने से तीन घंटा पहले ही भोजन होना चाहिए घंटा हेलो हेलो मधुबन से बोल रहे हैं जी जी जी बोलिए कहां से बोल रहे हैं आप मैं बोटा मानपुर से बोल रहा हूं बोल रहा हूँ हां मानपुर से क्या नाम बताया आपने रज्जाग भाई, रज्जाग भाई। रजाक भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर दिगंबर जी हैं बताइए क्या तकलीफ है आपको डॉक्टर साहब दिगंबर साहब को भी मेरा सलाम जी सलाम डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम जी जी जी स्वागत है आपका बोलिए डॉक्टर साहब दो वर्ष की उम्र क्या है बच्चा था पहले जी अभी छात्र का है वो अपाई हो गया है एकदम बिल्कुल अपाइज हो गया है बच्चा हाँ जी हेलो हाँ जी मेरी आवाज महबंदी आ रही है आ आ आ रही रही रही है आप बोलते जाइए वो हस्ता खेलता था गलियों में घूमता था अचानक इसको अपाई हो गया है एकदम तो पहले टीएम साहब ने बताया था वो विटामिन डी अगर मिले न मिले इसलिए ऐसा होता है तो उसको मैं बताना चाहता हूँ आपको तो क्या वहाँ मधुबन में आकर बता सकते हैं हम आप जो हमारा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है आ, आ? आ, ये इसमें ग्लोबल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में वहाँ जाके आप उनको दिखा सकते हैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में बच्चों का डिपार्टी एम साहब आप आज नहीं लिख सकेंगे हाँ, हाँ देख सकेंगे आप एक बार लेके आइए उनको ग्लोबल में ठीक है पेडियाट्रिशियन के पास पहले मिलाइए ठीक है हाँ, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर को ही पहले दिखाना पड़ेगा उसके बाद हाँ। फिर जो भी ग्लो, ग्लो, ग्लोबल हॉस्पिटल में बच्चों का डॉक्टर है ठीक है ठीक हाँ, है, है, है। आ, तो अगर आपने हमें नंबर दिया होगा हम भी आपको हमें आपको भी दिखाते नहीं आप पेडियाट्रिशियन को पहले दिखाइए बच्चों के डॉक्टर को उसके हाँ, बाद फिर ओ, हमसे मिलना हाँ, हाँ, है ठीक है रजाक भाई हाँ, हाँ, आप एक बार बच्चे के डॉक्टर को दिखाइए हाँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को उसके बाद जो आ, बताएंगे अहमदाबाद तक तो कहीं कहीं अहमदाबाद अच्छा अच्छा पास में जी जी जी जी जी लेकर आइए एक बार दिखा दीजिए ठीक है सा ओके बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए सलाम सलाम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए रजाक जी ने मानपुर से फ़ोन किया कि उनका बच्चा को थोड़ा अपाइस का प्रॉब्लम है एंडी लग रहा है तो उन्हें काफ़ी डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया है लेकिन फिर भी एक बार चाइल्ड स्पेशलिस्ट ट्रामा में या फिर ग्लोबल में अगर आप दिखाते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा और आप विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान चलिए दिगंबर जी से और भी बातें करते हैं और आपको अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें संपर्क कर सकते हैं इस वक्त हम दस बजे तक डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम लोग बात कर रहे थे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में तो अब डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी बातें बताएं जैसे कि सवेरे सूरज आने के पहले आपको जग जाना है और रात को आप जब सोते हैं तो उसके पहले आपको जो है खाना जो है बहुत जल्दी खा लेना चाहिए छः सात आठ के बीच में तो ये एक अच्छा सेहत के लिए अच्छी बात है जिससे आपका जो है सेहत अच्छा रह सकता है कुछ नियमों को अगर हम लोग फॉलोअप करते हैं तो ज़्यादा समय तक हम लोग अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं तो अभी जो ठंडी और गर्मी का जो सीज़न चल रहा है यहाँ पर राजस्थान में खास करके कल बहुत बीच में गर्मी आ गई आज फिर थोड़ा सवेरे ठंडी ठंडी लग रही थी तो ये क्लाइमेट चेंज जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं क्या हम लोग अपने आप को अच्छा रहने के लिए या कोई बीमारी ना आए इसके लिए क्लाइमेट चेंज होता है तो प्रकृति पर उसका असर होता है जी जी तो उससे उस अब अगर ठंडी है सवेरे तो थो थोड़ा हल्का गर्म कपड़ा पहने हु. या दोपहर में नहीं होता है तो नहीं पहने थोड़ा मौसम के अनुसार अपना आ, पहनावा अगर रखेंगे थोड़ा तो आप उनके, उनके शरीर पर जो बुरे असर होते हैं उनसे बच सकते हैं और आप स्वस्थ रह सकते हैं बाकी होम्योपैथी में एक मेडिसिन है डल का मारा जी जी ये 200 पोटेंसी में अगर एक डोज अगर ले ले नहीं। ऐसे मौसम चेंज लेकिन समय में हाँ हाँ हाँ। तो वो शरीर में जो मौसम चेंज होने के जो दुष्परिणाम है वो ठीक हो उनसे बचाया जा एक कॉलर और भी है डॉक्टर साहब एक बार उनसे बात करते हैं हेलो हेलो कौन रमेश भाई हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार रमेश भाई बोल रहे है? रमेश भाई बोल रहा हूँ बोलिए जी मैं सुरेश जैसे जी बोलता हूँ कैसे हो सर सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बढ़िया हूँ आप सुनाइए कैसे हैं आप जी सर आपके आपके तो बहुत हम तपस्या कर रहे थे कि आप कहाँ चले गए थे। <laughs> चलो आपकी तपस्या पूरी हो गई है और सुनाइए कैसे हैं आप बहुत आपकी आवाज सुना तो मैंने से वो है या है तो मैंने विनोदी फोन किया और बोला की है तो मैंने बोला बहुत दिनों के बाद जी जी जी जी जी सुरेश जी बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके जी हम जी, तो जी खुश हो गए आपकी आवाज <laughs> आप आप, आप आप आप क्या तो बात बात हुआ क्या हुआ चलिए आप खुश रहे यही हम चाहते हैं शो के माध्यम से भी तो हम यही लेकिन याद करते हैं जी जी जी इसी लिए तो आगे हम आपने याद किया जी जी खुश हो गए अच्छा डॉक्टर साहब ऐसी कुछ बात करनी है डॉक्टर साहब कुछ बात क्या नाम जी आपसे जी अच्छा अच्छा तो <laughs> नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार, जी। नमस्कार। गये। गये। जी। गये। ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ठंडी और गर्मी जो जो क्लाइमेट चेंज होता है उसमें एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब तो आइए बात करते हैं उनसे दवाई का नाम क्या बताया मारा डलका मारा, मारा याद रखिए डलका मारा ये कितने एम का लेना है दो सौ दो पावर वाला दो पावर का ये डल मारा होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका डोज कैसे लेना होगा बस एक डोज भी ले लिया हाँ हाँ सवेरे सवेरे तो इसका बॉडी पर क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट कम हो जाता है या नहीं होता नहीं होता, होता। चलिए बहुत अच्छी बात है कि जब भी आपको ठंडी गर्मी का जो मौसम चेंज हो जाता है बदलाव होता है उसमें अगर आपको कुछ प्रिकॉशन लेना है तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ज़रूर ले सकते हैं डलका मारा टू हंड्रेड हेलो हलो शायद कट गया कॉलर ने चलिए फिर से हम आपका इंतज़ार करते हैं आपका फ़ोन कट गया है फिर से आप शुरू कर सकते हैं और डल का हमारा टू ये जो डोज़ है ये आप ले सकते हैं और इससे आपको जो है क्लाइमेट का जो परिवर्तन होता है चेंज होता है उसमें आपको अच्छी तरह से राहत मिल सकता है इसका आपको दुष्परिणाम नहीं होगा आपके शरीर पर अगर ये डोज़ आप लेते हैं कितने दिन के लिए लेना होगा कुछ बस एक डोज भी लिया तो भी वो काम करते रहता है तो एक और कॉलर हमारे साथ हैं हेलो सर मेरा चिकन चिकन पॉक्स पॉक्स हुआ है। कहा से बोल रहे आपने कुमार कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब ये आलोक कुमार जी है से और इनको जो है चिकन पॉक्स है तो क्या करना चाहिए आप उम्र कितनी है तो सत्ताईस उम्र है सत्ताईस साल के है कितने दिन हो गए अच्छा बुखार है बुखार बुखार बुखार अभी तो बहुत हम्म अच्छा अच्छा इलाज बताइए सर आपके होम्योपैथिक दवाई मिलती है है है कुछ फार्मेसी में तो, तो दुकान अभी अभी हम तो ये रिलैक्स रिलैक्स क्या था इल, आ, अच्छा आ, अच्छा वो जो आपको बुखार जो है कितना बुखार रहता हैुखार है अभी भी कर रहे बिस्तर से उठ नहीं पा रहे ज्यादा बुखार है उनके तो होम्योपैथी में फेरम फोस और काली आपके पास पेन हो तो लिख लेना ये नाम लिख लेना फेरम फोस और कालीमोर लिख लेना बताइए। एफ एफ ई। ई। डबल डबल आर। आर। यू यू एम। एम। ओ। यप होस। फेरं फौस, फेरं फौस, 6X, 6X आगे लिखना इसका पावर है ये और एक दवाई कालीमोर के ए एल आई एम ओ आर ई एम यू आर एम यू आर के ए एल आई एम यू आर ये कितना 6X, 6X, ये भी सिक्स एक्स का इसका डोज कैसे लेना इनको अभी ज्यादा बुखार है तो एक घंटे से इनका चार चार गोली लेते रहना या ऐसे करना आठ दस गोली दोनों की एक कटोरी गर्म गुनगुने पानी में मिक्स करके वो घुल जाएगी तो आधे आधे घंटे एक एक घंटे से एक एक चम्मच पानी पीते रहना ठीक ठीक ठीक धन्यवाद जब समझ गए ना दवाई लिख लिए बराबर हाँ फेरम फो और कालीमोर्फ मोर ये दोनों जो है लेके आना और दस दस गोली जो है एक कटोरी पानी में गर्म पानी में डाल के और गुल जाए पानी के अंदर तो फिर उसको एक एक चम्मच करके पीना जी ठीक है ओके सर जी बहुत बहुत धन्यवाद करके पीना है। हाँ एक दो एक दो चम्मच करके एक एक घंटे में आप पीते रहना ठीक है ओके ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर दिगंबर जी हैं होम्योपैथिक एमडी और उनसे हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी आपको ऐसे क्लाइमेट चेंज का कुछ ऐसे ठंडी या ज़्यादा गर्मी हो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं तो उस समय आपको जो दवाई है ठंडी और गर्मी में क्लाइमेट चेंज के लिए जो डल का मारा जो है टू पावर का आप ले सकते हैं और एक डोज लेने से भी आपको बहुत राहत मिल सकता है तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं 50, 40, 60 वाले जो होते हैं उनको ये घुटने में पेंस वगैरह ज़्यादा होता है तो उसके लिए होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है और कितना कैसे लेना है जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें एक तो कैल्शियम की कमी होती है और जॉइंट पेन भी होता है तो जॉइंट पेन में जनरली रसटक्स ये होम्योपैथिक मेडिसिन है हाँ एक मिनट एक और कॉलर है हमारे साथ हेलो हेलो जी हाँ जी नमस्कार बोलिए सर हाँ नमस्कार कहाँ से बोल रहे हैं आ, नौसारी से नौसारी से क्या नाम है आपका सर ये श्रीचंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बताइए क्या तकलीफ है आपको वजन कम करना चाहिए <laughs> अभी अभी है। अस्सी है। है। है। अस... तो का वेट है सेंटीमीटर में बताओ बताबो साइव हाइट सिक्स अच्छा और पैंतालीस उम्र है इनका फोर्टी फाइव जी तो अस्सी है, <laughs> है आपका हम्म केजी केजी ज्यादा है उसकी वजह से फुर्ती नहीं रहती ना भी रहता है आ, तो थोड़ा वजन कम करेंगे तो उम्र कितनी है आपकी पैतालीस पैतालीस हाँ तो आ, आप, आप एक काम कीजिए सवेरे उठने के बाद में आ, सूरज जब होता है ना सवेरे सवेरे हाँ। तो एक हाँ। किलोमीटर की जाने आने की दौड़ लगाइए रोज जब सूरज निकले हो हाँ। हाँ। एकदम सवेरे सवेरे भोर हाँ। में जो है हाँ। सूरज निकला हो सूरज निकल गया हो हाँ। उस समय थोड़ा सा जो है तो ये दौड़ लगाएंगे आप थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे एकदम भागेंगे भी नहीं तो स्पीडली चढ़ना हाँ थोड़ा सा हाँ, हल्का भी हल्का भी हाँ। दौड़ लगाएंगे जैसे आपने फास्ट चलेंगे जैसे आपको होता है जितना आपको जमता है हाँ, आपके तबियत को सूट करता है वैसा थोड़ा धीरे धीरे फास्ट करना तो कितना दिन तक करना पड़ेगा हाँ एक कम ए, एक मास करके आप वेट, क, वेट को चेक कर, लो। चेक कर लेना और हाँ। खाने पीने में थोड़ा सलाद ज्यादा खाना ऑयली चीजें नहीं खाना तेल वाली चीजें में लेकिन वो सलाद से थोड़ा मेरे को लगता है आराम हो गया कोई मेडिसिन लेकिन सलाद खा और होम्योपैथिक मेडिसिन आता है फाइटोलाइटोलाका बेरी बेरी कितना पावर का है? ये थ्री एक्स की बेरी गोलिया तो, डबल सी ए डबल सी एल ए डबल सी ए बी आर आई बेरी का बेरी 3x टैबलेट ये कैसा डोज लेना लेना है है इसकी वो दो दो दो दो गोली गोली दिन दिन में में तीन तीन बार बार लेते रहिए ठीक जी और एक महीने के बाद आ, आप वजन अच्छा, अपना टेस्ट अच्छा आपकी फैट पेट पेट पे बाहर निकला है पेट में ज्यादा है कहाँ ज्यादा है हाँ जी पेट भी थोड़ा बाहर निकला हुआ है हाँ हाँ तो आ, एक दिन ग्राफाइटिस वन एम का एक डोज लीजिए ग्राफाइटिस होम्योपैथी हो ग्राफाइटिस वन एम वन एम दस एम खरीद के लेके आइए 10 की बोतल ले लेना। वो जर्मनी की बोतल आती है मेड इन जर्मनी दस एम एल की रेक जर्मनी आ, की तो हफ्ते में एक बार ना हाँ सप्ताह में एक दिन दस बूंद आधा कप पानी में डाल के सवेरे सवेरे खाली पेट लीजिए तो ये पेट पर जो चर्बी जमी है वो कम करने में मदद होती है और वो बेरी तीन बार रोज ले रोज कंटिन्यू लें हाँ, ले और अपना डाइट कंट्रोल रखिए और दौड़ लगाइए आपका वजन कम हो जाएगा ठीक है एक एक मास में दो तीन के तो जरूर कम जरूर हो जाएगा, जाएगा। चलिए बहुत अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा कम हो जाएगा <laughs> जी जी आप नहीं, नहीं, साल भर क्यों तीन चार मास में हो जाएगा आगे तो फास्ट होता है ना पहले, पहले कम होने में टाइम लगता है एक बार आपका शुरू हो गया ना कम होना फिर वो फास्टली हो जाएगा हाँ, क्योंकि आपकी सिस्टम रूटीन में आती है सिस्टम रूटीन में हेल्दी हो जाती है ना ठीक है लेकिन इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना साढ़े छः से सात एक किलोमीटर की दौड़ जो है वो आपको कंटिन्यू करना है पाइटोलाकाबेरी दो दो गोली तीन बार थ्री एक्स वाला लेना है और ग्रेपीटिक ग्राफाइटिक जो है ये हफ्ते में एक बार आपको लेना है दस बुंदा दस बुंद आधा कप, कप, कप पानी में लेके पीना है हफ्ते में एक बार तो एक महीने में आप फिर से अपना चेकिंग करा लीजिएगा वेट कितना कम हो गया उससे मालूम पड़ेगा गुनगुना पानी चलेगा ओके सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी स्का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ डॉक्टर एमडी दिगंबर जी होम्योपैथिस्ट में बैठे हुए हैं और आप सभी अपने सवालों को लेकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में और अपनी विशेष सेहत की जो बातें हैं वो कर सकते हैं और अभी हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि 50 या 60 प्लस वालों को घुटने का या जॉइंट्स पेन का बहुत प्रॉब्लम होता है तो होम्योपैथी में क्या मेडिसिन है उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे हैं होम्योपैथी में रसटक्स ये ये मेडिसिन है 200 पावर में ये दिन में तीन बार लेनी होती है दस बूंद आधा कप पानी में दिन में तीन बार और ज़्यादा दर्द है तो ये कम कर देती है और दर्द कम होने के बाद में फिर ज़्यादा समय तो ये नहीं ले सकते दवा तो जो थोड़ा ज़्यादा समय अगर लेना है तो बायोकेमिक मेडिसिन आता है बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 19 नंबर रोमैटिजम का और उसके साथ में कैल्केरिया फॉस कैल्शियम भी कम पड़ता है इसलिए कैलकेरिया फॉस ये दोनों की चार चार गोली दिन में तीन बार लेते रहेंगे तो आपके घुटने अच्छे तरह से आपको चलाते रहेंगे और रोज़ थोड़ा योगासन करना जरूरी है आ, और पैरों की थोड़ी मालिश भी करना जरूरी है घुटनों की मालिश भी करना जरूरी है रोज़ ये भी ज़रूरी है और वॉकिंग बहुत जरूरी है वॉकिंग मस्ट हाँ <laughs> रोज़ सवेरे शाम कम से कम आधा आधा घंटा वॉकिंग बहुत ज़रूरी है भले दर्द देता होगा तो भी धीरे धीरे चलना मगर चलते रहना चलते रहेंगे तो जिंदगी भर चलते रहेंगे अंत तक क्या है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर आपको आपके घुटने चलाएँगे भी नहीं तो आप चलेंगे तो घुटने आपको चलाएँगे और आप नहीं चलेंगे तो घुटने बोलेंगे हम भी आपको नहीं चला सकते एक कॉलर है हमारे हाँ साथ है हेलो हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए आशिक भाई हाँ जी सर मुझे वेट बढ़ाना क्या आप करना है वजन बढ़ाना है वजन बढ़ाना है चलिए बहुत अच्छी बात है एक जन वजन कम करने के लिए पूछा आप ये वजन बढ़ाएंगे जरूर जरूर डॉक्टर साहब से बात कीजिए हाँ कैसे क्या करना है आपका उम्र बताइए 25 साल और कितना वजन है अभी वजन है है नहीं 47 आपका वजन है ठीक है हाइट हाइट हाइट? कितनी? आएट है? कितना कितना आपका? हाँ, ओ, आपका, वो ऊंचाई शरीर का लंबाई कितना है? हाँ? एक 63. 63. सेंटीमें। 163 सेंटीमें। है, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक ठीक तो इनका वजन बढ़ाना है हाँ। आपका वजन कब से कम है दो साल से इतना इतना है बनता नहीं और ऐसी अच्छा, दो साल से दो साल से, हैं। अच्छा, दो साल से इतना ही है अच्छा कुछ बीमारी हो गई थी आपको नहीं नहीं नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ। नहीं। अच्छा खाना पीना ठीक है आपका अच्छा भूख लगती है खाता ऊपर वजन नहीं बढ़ अच्छा ठीक है मेडिसिन कुछ इनको बता सकते आ, एक टॉनिक आती है क्या? अल्फा, अल्फा टॉनिक आती, आती है होम्योपैथी में एक टॉनिक आती है हाँ, लिख लो आप एक दवाई बता डॉक्टर साहब। अल्फा अल्फा टॉनिक हाँ, विल्मर शाबे कंपनी के लिए ना। कंपनी का नाम जरूर लिखना है ना विलमर शाबे विल्मर। शाबे हाँ शाबे जर्मनी की भी आती है और इंडिया की भी आती है तो दो ये कंपनी फॉरेन में भी है और इंडिया में भी है इसलिए आप जैसे आपको अफोरेबल होता है वैसे लो फॉरेन की ज़्यादा महंगी होती है तो ये खाने से पहले एक चम्मच सवेरे दोपहर शाम तीन टाइम लेना है और आपको जो वो एक्सरसाइज करना है छोड़ा हाँ और दंड और बैठक मारना है <laughs> दंड और बैठक मारना है अल्फा अल्फा टॉनिक जो है खाने के पहले आपको जो है आधा घंटा पहले एक चम्मच ये दवाई जरूर लेना है ठीक है सर और आप म, खाने में थोड़ा रोज घी खाना है थोड़ा सा हम्म खाने में अगर अगर थोड़ा सा घी आप ऐड करते हैं तो वो भी प्लस पॉइंट है ठीक है असीफ जी आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में चलिए अभी थोड़ी देर पहले जो है असीिफ जी बात कर रहे थे और उनका उम्र पच्चीस साल है वज़न उनका कांस्टेंट है दो साल से सैतालीस किलो है तो वो वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने बताया अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक जो है होम्योपैथी में आता है वो टॉनिक आपको लेना है खाने के पहले आधा घंटा एक एक चम्मच करके तीन बार लेना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है खाने में घी का इस्तेमाल ज़रूर बढ़ाना है एक और कॉलर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलो हलो नमस्ते सर जी हाँ सर जी नमस्कार ओम शांति कहाँ से बोल रहे हैं मैं राजुमार बोल रहा हूँ राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बताइए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं सर, मैंने सुना है कि चालीस साल के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है यदि सही है, है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए तो कैल्शियम बढ़ाने के लिए कोई और में दवा जी जी चा, चालीस साल के बाद में नहीं होता है साठ साल के बाद में होता है ठीक है राजकुमार जी साठ साल के बाद कैल्शियम बनना बंद होता है बीस साल आपको बीस साल आपको गिफ्ट में दे रहे हैं कैल्शियम कैल्शियम के लिए कौन सी दवाई है कैल्शियम के लिए होमोपैथी में कैल्केरिया कैल्केरिया आता है। राजकुमार जी। बात चाहे तो कितना दूध चा, उसकी चार चार गोली दिन में तीन बार लेना है चार चार गोली दिन में तीन बार आप ले सकते कैलकेरिया फॉस सिक्स सिक्स ठीक है राजकुमार जी अच्छा सर तो जी हमारे बेटा है तो सर कभी कभी एक गर्मी में घूमने जाता है तो नाक के अंदर से निकलता है नाक, निकलता नाक है। से ब्लड निकलता है अच्छा गर, गर्मी में होता है जी सर हाँ तो जब ब्लड निकले तो वो एसिड नाइट्रिक करके एक मेडिसिन है वो 200 पावर में एक डोज देने से नाक हो से खून आना बंद हो जाएगा या आ, हेमिलिस मदर टिंक्चर है ना वो उसका फाया थोड़ा सा नाक में मदर टिंक्चर अगर एक कपास, कपास में रखे ना रख देते तो भी बंद हाँ तो, तो भी बंद हो जाएगा और सिर पर ठंडा पानी या बर्फ रखना है और सिर ज़रा ऊंचा करके सोना है तो नाक में पानी आना खून बंद हो जाएगा, जाएगा। ठीक है दो तीन आपको चीज़ें बताएँ राजकुमार जी एक तो एसिड नाइट्रिक आप ले सकते हैं दवाई या फिर वो लिक्विड मदर टिंचर जो है मेलिफिस, क्या मेलिफिस हेमलिस जो है ये मदर टिंचर है लिक्विड होता है आप उसमें एक बोंद डाल के नाक में रख देने से खून बंद हो जाएगा या फिर आप सर ऊपर ऊंचा करके उनको लेटा देंगे और ठंडा पानी का कपड़ा जो है ऊपर सर पे रख देंगे तो भी चल जाएगा तो ये, ये भी कर सकते हैं अगर इमरजेंसी में आपके पास दवाई वगैरह कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं उसका सर ऊंचा करके उसको लेटा दें और सर पे जो है कपड़ा ठंडा पानी का रखेंगे तब भी कम हो जाएगा और ये दो दवाई आप हमेशा अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है बच्चे को तो ये दवाई भी रख सकते हैं बस डॉक्टर साहब से मिलना चाहें या डॉक्टर साहब कांबर कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे आपको आखिरी में नंबर पूरा लिख लेना आप ठीक है राजकुमार जी ओके बहुत बहुत हाँ आबू रोड में ही शांति वन में ही रहते हैं डॉक्टर साहब आप मिल सकते हैं उनसे ठीक है जी ओके बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में चलिए राजकुमार जी ने फ़ोन किया और उन्होंने कैल्शियम के बारे में पूछा तो कैल्शियम जो है चालीस नहीं साठ साल के बाद बनना बंद हो रहा है तो ये अच्छी बात है अगर कैल्शियम की कमी हो तो कैल्केरिया फोर्स दवाई जो डॉक्टर साहब ने बताया वो चार चार गोली दिन में तीन बार ले सकते हैं एक और कॉलर हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं हेलो हेलो नमस्कार नाम बताइए सर मंगलाराम जी कहाँ से बोल रहे हैं जेड़ा जेड़ा हाँ जी जी मंगलाराम जी स्वागत है बोलिए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जो पेड़ की एडी है ना सर हाँ हाँ पेड़ की एडी उसके अंदर बहुत मतलब दुखा हुआ था सुबह सुबह जब उठता हूँ तो मतलब एक घंटा चलने में बहुत तकलीफ हो जाती है अच्छा अच्छा ये कितने समय से हो रहा है आपको सर ये सब एक साल से दो साल हो गया ये दो साल, साल से, से आपको एडी का प्रॉब्लम है हाँ जी हाँ डॉक्टर साहब दो साल से मंगलाराम को आईडी का प्रॉब्लम है उठते ही बहुत दर्द होता है चलने में तकलीफ होता है तो क्या आ, करें आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया है पहले ना सर कुछ नहीं पहले तो मैंने जड़ी बुटियों के जो दवाई ली थी मतलब द्वार का था उससे मैं रांची से दवाई मंगाई थी ना जड़ी गुटी वाली दवाई उससे थोड़ा फर्क पड़ गया था लेकिन वो एक साल से मैं नहीं ले रहा हूँ दो साल से लेकिन उसके बाद में कहीं एक साल सही हो गया था का मौसम होता ना उसी से है उसी टाइम से अभी गर्मी में नहीं हम्म हम्म हम्म ठंडी से बढ़ता है आपका बढ़ अच्छा, वजन... उम्र कितनी है उमर तो सर हो गई पच्चीस साल पच्चीस साल पच्चीस की है अच्छा दर्द कैसा होता है दर्द वैसे के दुखा बहुत आ हुआ नहीं ऐसा जैसे किल होता है न, की एड़ी वाला। हाँ, कील, कील जैसा उसी तरह से दुखा जो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ. अंदर कोई किल जा रहा है ऐसे खिलेरा कुछ नहीं खाली मैंने हाँ है है दुखता है।, है मगर वो किल चुभता है ऐसे होता है क्या दर्द ये पूछ रहा हूँ ऐसे होता है तो किल चुभने जैसा अगर दर्द है एडी में तो होम्योपैथी में नाइट्रम सल्फ यह मेडिसिन है जी। 200 जी। पावर में जी। दस दस बूंद आधा कप पानी में दिन में तीन बार लो तीस एमएल की, तो की बोतल खरीद के लेके आना कौन सी बोतल नाइट्रम सल्फ 200 हंड्रेड का ये आपको दवाई लेना है होम्योपैथिक मेडिसिन में मिलेगा नाइट्रम सल्फ नाइट्रम सल्फ नाम याद रखिए जी जी का ये लेके आना है और दिन में तीन बार हाँ। दिन में में तीन तीन बार बार आपको इसके लेने हैं और दर्द बंद हो गया तो बंद कर देना जैसे ही दर्द आपका बंद हो जाएगा तो फिर बंद कर देना जरूर पड़ी तो लेना है जरूर जब भी जब आपको लगे ऐसा कि दर्द हो रहा है तो उस समय जरूरत है तो उस समय हाँ। लेना है और, और थोड़ा रोज एडी की ठीक हाँ सरसों का में आता है मसाज का आएल, मसाज आएल। वो, वो मिल जाएगा आपको वो और थोड़ा वो दस दस पंद्रह कदम है ना एडी पर उठते ही एडी पर चलना भले दर्द हो मगर दस पंद्रह कदम चल के चलो आप तो वो आपका दर्द ही बंद हो जाएगा है। पहले मैं क्या था मैं ट्रंक में था इसलिए ट्रंक में था उस समय जो चलना बिल्कुल कम था मैं दो साल से मैं खेती का काम उठा लिया क्यों क्यूँ शरीर का वजन पहले सीते रात वाले कटने की दवाई मिल जाएगी उसमें बारह किलो वजन कम हो गया था मेरा उसके बाद में मैंने खेती का काम उठा लिया मैं गाड़ी में ट्रंक में रोगा तो मैंने क्या बैठा बैठा उसमें मेरा शरीर का वजन ज्यादा बढ़ता रहा ठीक ठीक थी। अच्छा अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया नाइट्रम सल्फ जो है वो दवाई आपको 10 10 बुन दिन में तीन बार लेना है और सरसों का तेल या तो कोई और होम्योपैथिक में एक मसाज ऑयल आता है वो दोनों में से एक जो है आपको पैर में लगाना है और उठते ही दस कदम जो है वैसे ही दर्द वाले सिचुएशन में आपको चलना है तो उससे क्या होगा दर्द खत्म हो जाएगा आपका एडी पर, एडी पर चलने का एडी डी पे चलना पता है ना आपको हाँ ए डी पे चलेंगे दस कदम तो वो भी काम करेगा आपके लिए ठीक है ओके सर जी मतलब क्या डेली में सुबह से दस के मतलब चलता हूँ एक सौ मीटर में चलता हूँ ठीक ठीक अब फिर दवाई ले लेना दवाई लेके फिर आप देखना क्या हो रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट अगले संडे बताना हाँ ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माधबन 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आइए हमारे साथ डॉक्टर दिगंबर जी हैं एमडी होम्योपैथिक जो आप सभी से बात कर रहे हैं आप भी बात कर सकते हैं उनसे और अपनी बीमारियों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे जो सिक्सटी या फिफ्टी प्लस वाले हैं उनको अगर घुटने में या जोड़ों में दर्द होता है तो डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी दवाइयाँ बताई हैं उनका अगर उपयोग करते हैं और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट ये बताया कि आपको चलना है आप रुकेंगे तो आप रुक ही जाएंगे इसलिए चलते रहेंगे तो जीवन भर भी चलते रहेंगे चलिए अब जैसा भी आपको कोई भी तकलीफ हो जॉइंट पेन हो लेकिन वो पकड़ के बैठ नहीं जाना है आगे बढ़ते रहना है अच्छा ये जॉइंट पेन में जो दवाई आपने बताई है वो कितने टाइम तक लेना है वो जब कैल्शियम तो मास दो मास भी कंटिन्यूस ले सकते हैं और तो मगर वो बाकी दर्द वाली दवा जब दर्द है तभी लेना ले ले है हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार मैं प्रताप दर्दी बोल रहा हूं। प्रताप जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप ठीक है हाँ बताइए डॉक्टर साहब से क्या बात करनी है सर मेरे स्किन में काले अच्छा स्किन डी इसके काले हो गए थोड़े से हम्म और खील खील है आ, है है है है वो कुछ पीला पीला निकलता है से। आ, आ, आ। पीला अच्छा, निकलता निकलता उसमें से आपका डाइजेशन ठीक प्रताप जी डाइजेशन ठीक है क्या आपका खाना हजम होता है आपका होता होता है होता है अच्छा पेट साफ होता है नहीं? पेट साफ आता है आपको सवेरे आता है है हम्म हम्म अच्छा तो आप ऐसे कीजिए हिप, होम्योपैथी में, में एक मेडिसिन पी पी आर आर एच एच जो एक्स एक्स सिर्फ सिक्स खाली सिक्स Six, खाली ये टैबलेट लेना टेबलेट ये क्या है ड्रॉप में लो न थर, थर्टी एम खरीद के लेके आना की दवाई हाँ। और दस दस बूंद आधा कप पानी में दिन में तीन बार लेना प्र... और एक एडम एंड यू एक ऑइनमेंट आता है एडम एडम एंड यू एंड यू अच्छा आ, ये क्रीम है इंडो जर्मन कंपनी का वो रात को लगाएंगे तो और सवेरे मुंह धोल लेना रात को लगा लेना सोने से पहले तो ठीक तो आपके मुहासे कम हो जाएंगे और मुहासे से है ना उनको छेड़ना, छेड़ना नहीं।, नहीं उंगली से ऐसे वो दबा दबा के दबा, हैं। हाँ तो उससे नहीं क्या हो काले काले दाग पड़ते हैं अगर छेड़ेंगे नहीं वो नेचुरल जो होता है वो होने देंगे तो वो जल्दी भी ठीक हो जाएंगे और काले दाग नहीं पड़ेंगे चलिए प्रताप जी आपके लिए दो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताए हैं हर्पर सेल्फ और सिक्स वाला जो है ये लेना है तीस एम का बोतल लेके आना है दस दस बुंद दिन में तीन बार और एडम एंड यू जो ये क्रीम है वो रात को लगाना है सवेरे चेहरा धो लेना है लेकिन पिंपल्स को कुछ छेड़ना नहीं आपको तो नेचुरली आपका जो है ये ठीक हो जाएगा काले धब्बे भी खत्म हो जाएंगे ओके सर जी आप सुन रहे हैं ब्रह्म का इसका सामुदायिक रेडियो रेडियोमार्थ 90.4 नाइन्टी पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में हमारे साथ डॉक्टर दिगंबर जी हैं जो एम होम्योपैथी के हैं बहुत सारी बातें उनसे आप सुन रहे हैं और आप भी अपनी जो भी बातें हैं उसके लिए जानकारी ले सकते हैं और एच में जो स्किन की बात आ रही है जैसे प्रताप जी ने पूछा आ, वैसे बहुत सारे लोगों को नहाने के बाद खुजली होता है या रैश कुछ दिखता नहीं है लेकिन खुजली बहुत होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अभी खुजली ठंडी से में ड्राई स्किन होने से भी होती है या शरीर में पित्त बढ़ने से भी होती है अनेक प्रकार होती अलग है अलग अलग टाइप तो हर प्रकार की अलग अलग अलग अलग दवाइयाँ एक कॉलर है। हमारे साथ हैं हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए हाँ जी मैं माधुरा बोल रहा हूँ अच्छा माधवराव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बताइए क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा इनका दो साल का लड़का है उसको हमेशा रहता है।, है कुछ ट्रीटमेंट ट्रिक्... किया है आपने हाँ जी वो पालमपुर की दवाई चल रही थी दवाई लेके आता तो, तो थोड़ा थो दिन ठीक रहता और वापस दिन के बाद उसका कुछ चेकिंग किया, ये टेस्ट तो कुछ किया, है? किया था लेकिन अभी आठ दिन दस दिन के पहले करवा के आया मैं लेक्चर सोना कॉपी करवा के आया तो क्या बताया थोड़ा कमी है ऐसा बोल रहा था डॉक्टर साहब अच्छा और ये मौ, मौसम से से बोल रहे है कि से हो रहा है कि मौसम मौसम ऐसा हो के कारण ऐसे हो रहा है बोल रहे हैं डॉक्टर ने और खून की कमी बता रहे हैं तो क्या करना है खून की कमी है तो उसको वो तो कैल्शियम बायोकेमिक में एक बायोकेमिक केमिक कॉम्बिनेशन एक आता है आ, अनेमिया का उसमें खून की कमी का वो दीजिए थोड़ा सा रोज उसको आ, पालक का जूस पिलाइए दो दो चम्मच रोज पालक का, हाँ पालक का, पालक का रस निकाल के दो दो, दो चम्मच उसको पिलाते रहिए पिलाते रहिए उसका खून बढ़ जाएगा ये दवाई कौन सी बताई आपने सर बायोकेमिक केमिक कॉम्बिनेशन बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर वन कॉम्बिनेशन नंबर वन अनेमिया इसकी दो दो गोली दिन में चार बार देती रहिए ग्राम ग्राम की की बोतल रही माधवराव जी नाम, नाम लिख लिया आपने बायोकेमिक केमिक कॉम्बिनेशन नंबर वन अनी ये।, ये लिखना है और इसमें दो दो गोली दिन में चार बार पिलानी है उसको बच्चे को देनी है पच्चीस ग्राम वाली बॉटल आपको लेनी है ठीक है और ये पालक का जो जूस है न दो दो चम्मच आपको रोज एक ही बार हाँ एक ही बार एक ही बार बस हो गया सवेरे आप जो है बीट बीट रूट होता है ना हाँ एक बीट रूट होता है वो ब्राउन रेड कलर का जो है ना फल आता है सब्जी मार्केट में मिलेगा हाँ। आपको बीट रूट वो आप उसका क्या करना है उसको तो बॉईल करके रोज थोड़ा सा आधा आधा आधा खिला, खिला सकते हाँ। अच्छा उसको बॉइल करके रख देना जितना वो खाए उतना खिला देना उसको ठीक है उस इससे भी खून बढ़ेगा इससे भी ब्लड बढ़ेगा फिर एक महीना पंद्रह दिन के बाद आप उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो मालूम पड़ेगा और फिर देखना क्या होता है फिर बताना अगले एपिसोड में हमारे साथ ठीक है माधवरा जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आप जी, आगे। जी। आप सुन रहे हैं ब्रह्म का इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधोबा 90.4 पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर साहब हमारे साथ, साथ हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जैसे हम लोग स्किन की बात कर रहे थे और अभी ये माधा राओ जी का फ़ोन आया था उनका दो साल का बच्चा है और एनीमिक है यानी थोड़ा खून की कमी है ऐसा बताया गया तो उनके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि दो चम्मच पालक का जूस जो है सवेरे देना है और एक मेडिसिन का नाम उन्होंने बताया था बायो कॉम्बिनेशन नंबर वन एनीमिया ये जो दवाई है ये 25 ग्राम की बोतल लेनी है और दो दो गोली दिन में चार बार आप देंगे तो ठीक हो जाएगा और साथ ही साथ बीट रूट जो हम लोग खाते हैं सब्जियों में उसको अगर उबाल के रखते हैं और बच्चा जितना खाए उतना खिला उसको तो इससे भी उनका जो है खून जो है बढ़ सकता है और उसका एनीमिक प्रॉब्लम कम हो सकता है बहुत ही अच्छी बात है और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग स्किन की डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें अलग अलग टाइप के स्किन डिजीज में किस तरह का मेडिसिन कॉमन मेडिसिन होम्योपैथी में अगर हो तो बताइए कॉमन तो ऐसा कुछ मेडिसिन नहीं होता है mm -hmm. अगर वो ड्राइनेस विंटर में ड्राइनेस आता है mm -hmm. तो पेट्रोलियम 30 ये मेडिसिन ले सकते हैं, उससे ड्राइनेस कम हो कम जाता अच्छा। है mm -hmm. और जनरली क्या होता है विंटर होता है ना तो ठंडी लगती थंडी है तो हम पानी कम पीते हैं तो पानी की मात्रा शरीर में कम होने से भी ड्राइनेस आता है तो पानी की मात्रा पर्याप्त हो कम से कम दिन भरे में 10-12 लीट ग्लास तो भी पानी यानी ढाई तीन लीटर तो भी पानी दिन भरे में पिया जाए इसका ध्यान रखना है नहीं, नहीं। तो ड्राइनेस कम होने में भी मदद होती है उससे क्या बात है हाँ। यही है हम लोग पानी कम पीते हैं इसके लिए गड़बड़ होता है सारा एक और कॉलर हमारे साथ हैं हेलो हेलो हलो हाँ जी नमस्कार नाम बताइए राम रामजी भाई रामजी भाई स्वागत है आपका कहाँ से गुजरात से जी शेख कुमार से राम भाई बताइए तो डॉक्टर साहब से तो उसको बोलना कि मैं खाना खाता उसके बाद बहुत बहुत आती है। <laughs> खाना खाते है तो बहुत आती खाना खाना तो कंटिन्यू रहता है क्या ये हाँ? हाँ? खाना खाने के बाद कितने समय तक डकार आती रहती है तो पानी पीता हो जब होता है, देड़ देड़ पीता है, तो भी है अच्छा अच्छा क्या करना है सर आपको डकारे बहुत आती है ना तो आप आप, आप आप कुछ पेट के योगासन कीजिए वो तो पेट के आते जरा हेल्दी बन जाएगी और वो हमें हमें पेट साफ होता है आपका हाँ, फिर सी ए आर बी ओ कार्बो सी आर बी ओ कार्बो वीई -E जी वेज कार्बो C -A -R -B -O, वेज सी ए आर बी ओ वी जी कार्बोवेज कार्बोवेज हाँ। ये ये कार्बो कार्बोवेक्स हाँ, हाँ। की गोली आती है हाँ। ये दो दो गोली दिन में तीन बार लो तीन चार बार लो हाँ। और रात को सोते समय नक्स सोमे का तीस पावर हाँ। इसके दस बूंद रात में सोने से पहले आधा कप पानी में लेना हाँ। है एक बार थोड़े कुछ दिन लो तो ये काम हो जाएगा हाँ, आपके डकारे कम हो जाएगी और थोड़ा भोजन न करे, कर, भोजन वगैरह नहीं करे, लाइट भोजन करे ठीक है राजा राम जी और, ओके ब... वजन चौपन किलो भी है हम्म नहीं पहले आप डकार का ठीक कर लो फिर वजन के बारे में बाद में बात करो चौपन किला तो कोई चौपन ठीक है आपका कितना उम्र बताया आपने मेरी उम्र पैतीस साल की होगी पैतीस साल हाइट कितना है आपका ऊंचाई? पाँच साढ़े फुट साढ़े पाँच फुट ठीक है ठीक है ज्यादा नहीं है। ज्यादा जा, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है वजन के लिए ठीक है, है। ओके है। आप सुन रहे हैं रेडियो मध्य नाइन्टी पॉइंट फोर एम पर फोर एफ एम पर आपका स्वस्थ आपके हाथ में और राजा जी ये अभी बात कर रहे थे इनको कट्टी डकारें आती है खाना खाने के कुछ समय के लगातार चलता रहता है पानी पीने से भी कम नहीं होता है तो डॉक्टर साहब ने उनके लिए बताया कि कार्बोवेज नाम का होम्योपैथिक मेडिसिन है थ्री एक्स दो, दो गोली दिन में तीन बार लेनी है और रात में नक्स ओमिका जो है वो दस बूंद पानी में डाल के पी लेना है ये बताया आपके लिए तो चलिए बहुत अच्छी बात है आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी स्का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडोमार नाइन्टी पॉइंट फोर पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर दिगंबर जी हमारे साथ हैं एमडी डी होम्योपैथ जो आपके लिए विशेष बातें बता रहे थे जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी स्किन डिजीज़ के बारे में तो कॉमन जो चीज़ें होती हैं पानी की कमी के कारण भी आ, स्किन इचिंग होता है तो कम से कम तीन से चार लीटर पानी हमको डेली ज़रूर पीना है जिससे हमारा स्किन का जो डिजीज़ है वो कम हो सकता है तो पानी का जो बैलेंस है वो बनाए रखें ऐसा उनका कहना है ये आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिट एंड फाइन के लिए वापस कुछ बातें हमने शुरू में की थी तो उन्होंने बताया था कि सवेरे सवेरे आपको जो है सूरज निकलते ही आपको भी जोड़ा चलना चाहिए और रात में खाना जो है वो थोड़ा जल्दी खा लेने से अच्छा होगा और इसके बीच में कुछ एक्सरसाइज बताए थे डॉक्टर साहब वॉकिंग करना योग कुछ योगासन करना उससे शरीर की आ, आते ठीक रहेगी ब्लड सर्कुलेशन होते रहेगा हुँ, हुँ. और उससे क्या है सी हम फिट रह सकते, सकते हैं सकते। जितना हम लोग बॉडी मूवमेंट करते रहेंगे थोड़ा सवेरे शाम थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो वो भी आपके सेहत को फिट रखने में बहुत मदद करता है और साथ ही साथ दूस का जो है खाने का वो भी आपको ध्यान रखना है और वो अगर आप थोड़ा सा किसी अपने डाइटिशियन से थोड़ा कंसल्ट करके अगर आप दवाई और मेडिसिन और साथ ही साथ आपका खाना ये तीनों चीज़ों का अगर आप बैलेंस करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकता है तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि अब वक्त हो चला है 10 और हम कहेंगे आपको गुड बाय और अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की नई बातें लेकर आपके साथ होंगे और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होगा और आप अपने सेहत का ख्याल रखिए और सेहत की कुछ जानकारी या कुछ प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमारे इस रेडियो मधुबन पर हर संडे नौ से दस के बीच में आपका स्वागत है आप डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं मेडिसिन के बारे में जानकारी ले सकते हैं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए इस शो के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर दिगंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रेडियो मधुबन का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आप सब लोगों से रूबरू मिलने की एक चांस की मिला चांस। है और आपसे हेल्थ के संबंधी के बारे में जो बातें करने की गपशप करने की जो भी हमें इन्होंने मौका दिया है इसलिए इनका हम रेडियो मधोन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे जरूर जरू आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको रा, राय देते रहेंगे और आप सदा स्वस्थ रहेंगे और आप सदा हेल्दी वेल्दी रहेंगे यही शुभकामनाओं के साथ ओम शांति बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने आप सभी को बहुत बहुत, बहुत बेस्ट विशेष दिया है गुड हेल्थ के लिए चलिए इनके इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमार इसका सामुदायिक रजिस्ट्रेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो